पत्रावली चार कुमारी मेरी हेल को लिखे बारह पाइन स्ट्रीट सेंट फ्रांसिस्को 2 मार्च 1900 प्रिय मेरी तुम्हारी बड़ी कृपा है जो तुमने शिकागो आने के लिए मुझे आमंत्रित किया काश कि मैं वहां इस क्षण ही उपस्थित हो सकता किंतु मैं धनोपार्जन में व्यस्त हूँ बस दुख केवल इतना है कि मैं अधिक नहीं कर पाता तुम जानती हो मुझे घर वापस लौटने के लिए किसी भी प्रकार से पर्याप्त पैसा पैदा करना है यहाँ एक नया कार्य क्षेत्र मुझे मिला है जहाँ साइक्लोलोग जो मेरी पुस्तकें पढ़कर पहले ही से प्रस्तुत हैं मेरी बातें सुनने को सुख हैं यह सही है कि अर्थोपार्जन करना कठिन और मंद कार्य है यदि मैं दो चार भी बना लूँ तो मुझे बेहद खुशी होगी इस समय तक तुम्हें मेरा पिछला पत्र मिल चुका होगा मुझे आशा है कि महीने छः हफ्ते में मैं पूरब की ओर जा रहा हूं। तुम सब कैसे हो मदर से मेरा हार्दिक स्नेह कहना काश उनकी जैसी शक्ति मुझ में भी होती वे एक सच्ची ईसाइन हैं। मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है पर वह पुरानी ताकत अभी नहीं आ पाई है आशा है कि किसी दिन आ जाएगी पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कितना कठिन श्रम करना पड़ता है मेरी बड़ी इच्छा है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए ही मुझे आराम चैन मिल पाता मुझे पूरा विश्वास कि शिकागो में अपनी बहनों के पास मुझे यह मिल सकता है खैर जैसे कि मेरी कहने की आदत है जगन माता सब कुछ जानती है यह भली भांति जानती है पिछले दो वर्ष विशेषतया बुरे रहे हैं मैं एक मानसिक नरक की स्थिति में रहा था अब वह कुछ दूर हो चला है और मैं आशा करता हूँ कि यह सब अच्छे दिनों और अच्छी स्थिति के लिए ही हुआ है तुमको और बहनों को तथा मदर को बहुत आशीर्वाद मेरी तुम सदैव मेरे कर्कश एवं संघर्षपूर्ण जीवन के मधुरतम स्वर ध्वनियों के समान रही हो फिर यह तुम्हारे अच्छे महान कर्मों का फल था कि बिना दमनशील वातावरण के तुम्हें जीवन आरंभ करने का मौका मिला मैं तो जीवन में एक क्षण का भी विश्राम नहीं जानता मानसिक रूप से जीवन मेरे लिए सदा एक दबाव की तरह रहा है ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे तुम्हारा किर स्नेह भाई विवेकानंद चार भगनी निवेदिता को लिखे सैन फ्रांसिस्को ४ मार्च १९०० प्रिय निवेदिता कर्म में, में मेरी आकांक्षा नहीं है विश्राम एवं शांति के लिए मैं लालयित हूँ स्थान और काल का तत्व तो मुझसे यद्यपि छिपा हुआ नहीं है फिर भी मेरा भाग्य तथा कर्मफल मुझे निरंतर कर्म की ही ओर दे जा रहा है हम मानो गायों के झुंड की तरह कसाई खाने की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे बेत के इशारे पर चलने वाली गाय रास्ते के किनारे पर लगी हुई घास से एक बार अपना मुंह भर लेती है हमारी दशा भी ठीक उसी प्रकार की है हमारे कर्म अथवा भय का यही स्वरूप है भय ही दुख रोग आदि का मूल है विभ्रांत तथा भयभीत होकर ही हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं चोट पहुंचाने से डरकर हम और अधिक चोट करते हैं पाप से बचने के लिए विशेष आग्रहशील होकर हम पाप के ही मुंह में जा गिरते हैं हम अपने चारों ओर न जाने कितना व्यर्थ कूड़े का ढेर लगाते हैं इससे हमारा कोई लाभ नहीं होता किंतु जिस वस्तु को हम त्यागना चाहते हैं उसकी ओर उस दुख की ओर ही वह हमें ले जाता है आ यदि एकदम निडर साहसी तथा बेपरवाह बनना संभव होता तुम्हारा विवेकानंद चार सौ तिरपन श्रीमती ओली बुल को लिखित पंद्रह सौ दो जोन्स स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को चार मार्च उन्नीस सौ प्रे धीरा माता एक माह से मुझे आपका कुछ भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ है मैं सैन फ्रांसिस्को में हूं। मेरे लेखों ने लोगों के मन को पहले ही से प्रस्तुत कर रखा था अब वे दल बांधकर आ रहे हैं किंतु जिस समय रुपये का प्रश्न उठेगा तब देखना है कि लोगों में उत्साह कितना रहता है शेय बेजमिन मिल्थ ने ऑकलैंड में मुझे बुलाया था तथा मेरे वक्तव्य के प्रचारार्थ अधिक संख्या में लोगों को एकत्र किया था वे सपत्निक मेरे ग्रंथों को पढ़ते हैं तथा सदा से ही मेरे समाचार आदि लेते रहते हैं कुमारी थरसवीब का भेजा हुआ परिचय पत्र मैंने श्रीमती हर्ष को भेज दिया था आगामी रविवार के दिन अपनी संगीत चर्चा में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है मेरा स्वास्थ्य प्राय एक ही प्रकार है कोई खास परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है संभवतः स्वास्थ्य की उन्नति ही हो रही है किंतु उसकी प्रगति बाहर से दिखाई नहीं देती है मैं ऐसे ऊँचे स्वर से भाषण दे सकता हूँ कि जिससे तीन हजार श्रोता मेरे व्याख्यान को सुन सके ओकलैंड में मुझे दो बार ऐसा करना पड़ा था दो घंटे तक भाषण देने के बाद भी मुझे नींद अच्छी तरह से आती है मुझे पता चला है कि निवेदिता आपके साथ है आप कब फ्रांस जा रहे हैं अप्रैल में इस स्थान को छोड़कर मैं पूर्व की ओर रवाना हो रहा हूँ यदि संभव हो सका तो मई में इंग्लैंड जाने की मेरी विशेष इच्छा है एक बार इंग्लैंड में प्रयत्न किए बिना मेरे लिए स्वदेश लौटना ठीक न होगा ब्रह्मानंद तथा सारदानंद के पास पास से मुझे एक अच्छा पत्र प्राप्त हुआ है वे सब कुशल कुशलपूर्वक हैं वे नगर पालिका को उसकी गलतफहमी समझाने के लिए प्रयत्नशील हैं इससे मुझे खुशी है इस माइक संसार में द्वेष करना उचित नहीं है किंतु बिना काटे फुफकारने में कोई दोष नहीं है इतना ही पर्याप्त है इतने संदेह नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और यदि ऐसा ना हो तो भी अच्छा है श्रीमती सेवियर का भी एक अच्छा पत्र आया है वे लोग पहाड़ पर आनंद पूर्वक हैं श्रीमती वधान कैसी हैं? तुरानंद कैसे हैं आप मेरा असीम स्नेह तथा कृतज्ञता ग्रहण करें सतत आपका विवेकानंद चार सौ चौवन श्रीमती ओली गुरु को लिखित पंद्रह सौ दो स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को सात मार्च उन्नीस प्रिय धीरा माता आपका पत्र जिसके साथ केवल शारदानंद का एक पत्र तथा हिसाब किताब का कागज भी संलग्न था पहुंच गया मेरे भारत छोड़ने के समय से लेकर अब तक के समाचारों से मैं आश्वस्त हो गया हिसाब किताब एवं तीस हजार रुपये के खर्च के संबंध में आप जैसा उचित समझे वैसा करें प्रबंध का भार मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुदेव सबसे अच्छा मार्ग चाहेंगे पैंतीस हजार हैं जिसमें पाँच हज़ार रुपये गंगा तट पर कुटी निर्माण के लिए है और नंद को लिखा है कि वह इसे अभी उपयोग में न लावे मैं पाँच हज़ार रुपये ले चुका हूं, अब और अधिक नहीं लूंगा। मैंने इन पाँच हजार रुपये में भारत में ही दो हजार रुपये या अधिक वापस कर दिया है परंतु ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मानंद ने पैंतीस को सुरक्षित रख छोड़ने के लिए मेरे दो का सहारा लिया है इसलिए इस आधार पर मैं पाँच हज़ार और उन लोगों का ऋणी हूं। मैंने सोचा था कि मैं यहां कैलिफोर्निया में रुपए एकत्र कर उन लोगों को चुपके से चुकता कर दूंगा अब मैं अधिक दृष्टि से कैलिफोर्निया में पूर्णतया असफल हो चुका हूं। यहां की परिस्थिति लॉस एंजल्स से, से भी खराब है लोग व्याख्यान के निःशुल्क होने पर झुंड के झुंड आते हैं लेकिन जब कुछ देना पड़ता है आने वालों की संख्या बिल्कुल ही कम हो जाती है इंग्लैंड में मुझे फिर भी कुछ आशा है मई तक इंग्लैंड पहुंच जाना मेरे लिए आवश्यक है टेन फ्रांसिस्को में व्यर्थ रहकर अपने स्वास्थ्य बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं था साथ ही जो कि तमाम उत्साहों के बावजूद चुंबकीय रोग निवारक मैग्नेटिक हेलियर के द्वारा अब तक वास्तविक रूप से कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय मेरी छाती पर कुछ लाल धब्बों के जो मलने के कारण उत्पन्न हो गए हैं व्याख्यान मंचों का कार्य मेरे लिए असंभव वस्तु है और इस पर जिद करने का मतलब होता है कि अपने अंत को शीघ्रता से आमंत्रित करना यात्रा खर्च के पूरा होते ही मैं यहाँ से शीघ्र रवाना हो जाऊँगा मेरे पास तीन सौ डॉलर हैं जिन्हें मैंने लॉस एंजल्स में उभार्जित किया था मैं आगामी सप्ताह में यहाँ व्याख्यान दूंगा और फिर व्याख्यान देना बंद कर दूँगा जहाँ तक रुपये एवं मठ का प्रश्न है जितना ही जल्द इनसे मुक्ति मिले उतना ही अच्छा आप जो कुछ भी करने की सलाह दें मैं करने के लिए तैयार हूं। आप मेरी वास्तविक माँ रही हैं मेरे भारी बोझों में से एक बोझ अपने ऊपर ले रखा है मेरा अभिप्राय अपनी गरीब बहन से है मैं पूर्ण रूप से अपने को संतुष्ट पाता हूं। जहाँ तक मेरी अपनी माँ का प्रश्न है मैं उसके पास लौट रहा हूँ अपने और उसके अंतिम दिनों के लिए न एक हज़ार डॉलर जो न्यूयॉर्क में रखे हैं उससे नौ रुपए महीने आएंगे, फिर उसके लिए थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली है जिससे छः रुपए प्रति माह मिल जाएंगे उसके पुराने मकान से समझिए कि छः रुपए मिल जाएंगे जिस मकान के संबंध में मुकदमा चल रहा है उसको हिसाब में नहीं लेता क्योंकि अभी तक उस पर कब्जा नहीं मिला है मैं मेरी माँ मेरी माता मही एवं मेरा भाई आसानी से 20 रुपए महीने में गुजारा कर लेंगे यदि न्यूयॉर्क वाले 1000 डॉलर ने बिना हाथ लगाए भारत में यात्रा के लिए खर्च पूरा हो जाए तो मैं अभी रवाना हो जाऊंगा। किसी तरह तीन चार सौ डॉलर अर्जित कर लूँगा चार सौ डॉलर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने एवं कुछ सप्ताह लंदन में ठहरने के लिए पर्याप्त है अपने लिए कुछ और अधिक करने के लिए मैं आपसे नहीं कहता हूँ मैं यह नहीं चाहता आपने जो कुछ किया है वह बहुत अधिक है सदैव भी उससे कहीं अधिक जितने का मैं पात्र था श्री कृष्ण के कार्य में, में मेरा जो स्थान था उसको मैंने आपको समर्पित कर दिया है मैं उसके बाहर हूँ यावत जीवन मैं अपनी बेचारी माँ के लिए यातना बना रहा उसकी सारी जिंदगी एक अविच्छिन्न आपत्ति स्वरूप रही अगर संभव हो सका तो मेरा यह अंतिम प्रयास होगा कि उसे कुछ सुखी बनाऊँ मैंने पहले से सुनिश्चित कर रखा है मैं माँ की सेवा सारे जीवन करता रहा अब वह संपन्न हो चुका अब मैं उनका काम नहीं कर सकता उनको अन्य कार्यकर्ता ढूंढने चाहिए मैं तो हड़ताल कर रहा हूँ आप एक ऐसी मित्र रहे हैं जिसके लिए श्री कृष्ण जीवन का लक्ष्य बन गए हैं और आप में मेरी आस्था का यही रहस्य है दूसरे लोग व्यक्तिगत रूप से मुझसे स्नेह करते हैं किंतु वे यह नहीं जानते कि जिस वस्तु के लिए वे मुझसे प्रेम करते हैं वह श्री कृष्ण हैं उनके बिना मैं एक निरथक स्वार्थपूर्ण भावनाओं का पिंड हूँ अस्तु यह दबाव भीषण है यह सोचते रहना कि आगे क्या हो सकता है यह चाहते रहना कि आगे क्या होना चाहिए मैं उत्तरदायित्व के योग्य नहीं हूँ मुझमें एक अभाव पाया जाता है मुझे अवश्य यह काम छोड़ देना चाहिए अगर कार्य में जीवन न हो तो उसे मर जाने दो अगर यह जीवन है तो इसको मेरे जैसे अयोग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है अब मेरे नाम से सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटी के रूप में तीस हज़ार रुपये है अगर इनको अभी भेज दिया जाता है तो युद्ध के कारण हम लोग बुरी तरह से घाट उठाएंगे, घाटा उठाएंगे। फिर वहां बेचे बिना वे यहाँ कैसे भेजे जा सकते हैं उनको वहाँ पर बेचने के लिए उन पर मेरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है मुझे विदित नहीं है कि यह सब कैसे सुलझाया जा सकता है आप जैसा उचित समझे करें इसी बीच यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु के लिए मैं आपके नाम एक वसीयतनामा लिख दूं। उस परिस्थिति के लिए जब मैं अचानक मर जाऊं, जितना शीघ्र हो सके वसीयत का एक प्रारूप आप मुझे भेज दें और मैं इसे सैन फ्रांसिस्को या शिकागो में रजिस्टर्ड कर दूँगा तब मेरी अंतरात्मा निश्चिंत हो जाएगी मैं यहाँ किसी वकील को नहीं जानता नहीं तो मैंने उसे पूरा करवा लिया होता फिर मेरे पास धन भी नहीं है वसीयत तत्काल हो जानी चाहिए न्यास एवं दूसरी वस्तुओं के लिए पर्याप्त समय है आपके चिर विवेकानंद